आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का है, है। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और समय की मांग में हम लोग बहुत ही अच्छा सीरीज में बात कर रहे हैं नेचुरल डिजास्टर पर और बहुत ही अच्छी तरह से जो छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें हैं और सरकार की जो बातें हैं राजीव हजेला जी अपने पूरे अभ्यास के साथ हमें सुनाते हैं और उनके पास अच्छा अनुभव भी है तो पिछली बार जैसे कि हमने भारत सरकार में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन तीनों स्तर पे किस तरह से काम कर रही एजेंसी कर रही है सरकार भी कर रही है वो सारी बातें हमने बारीकी से समझने की कोशिश की आज इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल में किस तरह की जो डिजास्टर है वो होता है आपदाएं किस तरह की आती है कैसे कैसे आपदाएं आती हैं और किसी एक आपदा को लेकर हम उसके पर आज विचार करने वाले हैं जैसे कि कभी कभी अचानक सा बाढ़ आ जाता है कहीं पर कहीं सुनामी हो गया या फिर ऐसे कहीं बातें होती हैं लेकिन आज जो हम लोग विषय पर बात करेंगे राजीव जी से वो है लू लगना ज़्यादातर जब गर्मी बढ़ जाती है आजकल देखो कितना गर्मी हो रहा है नौ या दस बजे आप बाहर निकल रहे हो तो लगता है कि बारह या एक बजाए तो ये जो लू लगती है जिसको इंग्लिश में हीट वेव कहा जाता है तो ये हीट वेव क्या है कैसे ये होता है इसके बारे में पूरी जानकारी आज के इस पूरे एपिसोड में सेशन में हम लोग सुनेंगे यही चीजें बताने के लिए हमारे साथ राजीव जी ऑनलाइन हमारे साथ हैं तो उनसे बात करते हैं आप सभी की तरफ से राजीव हजेला जी का बहुत बहुत स्वागत है रवि जी आज का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है और आज पूरा हमारा नॉर्दन भारतवर्ष और सेंट्रल भारतवर्ष जो है वो पूरा की पूरा गर्मी के से तप रहा है और जो टेम्परेचर है वो अभी हिंदू हिंदू न्यूज़ में पिछले सप्ताह ही ये एक न्यूज निकाला था जिसमें ये बताया था कि वेस्टर्न यूपी दिल्ली ईस्टर्न राजस्थान और कुछ मध्य प्रदेश के भागों में टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से पाँच और छह डिग्री हाइप चल रही और किसी की वजह से ये जो लीक वे जिसको हम हिंदी में बूढ़ रखना बोलते हैं हमारे तो देश में आ रही है और टेलीग्राफ न्यूज पेपर के अनुसार पिछले महीने में ही हमारे देश में चौदह तो सौ से या हो चुकी जी जी जी। हाँ चौदह सौ ये टेलीग्राफ में रिपोर्ट में है जी जी जो 1400 डेथ हमारे कंट्री में ऑलरेडी हो चुकी है एक साल ओ। और पिछले साल हमारे देश में करीब 2500 लोग जो है वो रीट वेब ऐसी उनको जान मगर यहाँ पर रमेश जी मैं ये बताना चाहूंगा हीट लगने से जो डेथ होती है वो करेक्ट रिपोर्ट नहीं होती है और जनरली पेशेंट्स जब हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो उनको जो उनकी कोई पहले की मान लीजिए हार्ट की बीमारी है या कोई और बीमारी है उनको तो उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है तो वो उसको या रही है, वो नहीं होती है तो ये फिगर जो है फिगर इतनी ज्यादा करेक्ट नहीं है मगर ये फिगर जितनी भी आ रही है वो काफी अलार्मिंग फीगर्स है जी जी राजीव जी बहुत ही अच्छी जी. बात आप बता रहे हैं मुझे लगता है की जब भी हम लोग आंकड़े सुनते हैं टीवी पर या न्यूज में या पेपर में जनरली uh, जो सामने रिपोर्ट होती है उस हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है और देहात में इस तरह की बातें होती है तो कोई बताता भी नहीं तो ऐसे आंकड़े तो बढ़ सकते हैं लेकिन फिर भी जितनी भी आपने जो जानकारी वर्तमान समय में और पिछले साल के बारे में आपने बताया ये भी काफ़ी है और इन सभी चीज़ों से हमें बचना चाहिए लेकिन एक्चुअली में आगे हम लोग कैसे बच सकते हैं उसके बारे में तो आपसे सुनेंगे ही लेकिन पहली बात ये मुझे बताइए कि ये गर्म हवा यानि हीट वेव जिसको लू लगना भी कहते हैं तो ये एक्चुअली है क्या चीज़? एक्चुअली रमेश जी मैं ये आपके श्रोताओं को बताना चाहता हूँ या हीट वेव जो है ये दुनिया के काफी कंट्रीज़ में होता है अच्छा और ये ये जो है इंडिया में जो हम लू चलना या लू लगना या हीट वेव जो हम बोलते हैं वो जब हमारा किसी एरिया में जो टेम्परेचर नॉर्मली जो रहता है हुँ, हुँ, तो अगर वो चार से पाँच डिग्री नॉर्मल से ऊपर जब चला जाता है तो हम उसको हीट वेव बोलते हैं और जब टेम्परेचर ये और छत डिग्री ऊपर चला जाता है नॉर्मल में तो उस सीवियर हीट वेव कंडीशन हो जाती है या नॉर्मली जब टेम्परेचर पैंतालीस डिग्री जो ऊपर चला जाता है किसी भी एरिया में तो वो सीवियर हीट वेव कंडीशन होती हो और ये एबनॉर्मल के पीरियड हैं ये मार्च जून के महीने में होते हैं और कई बार तो ये ये जुलाई तक भी हो जाता है रमेश रमेश जी जी जी मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि नूर लगने से काफी जो हमारी आम जनता है या पॉपुलेशन है जिस हीट वेव ही है उनमें उनको काफी होता है, है है फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस आते हैं और कई बार तो तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है तो ये एक बहुत ही सीरियस नेचुरल मगर इसके ऊपर हमारे देश में इतना इम्पोर्टेंस अभी तक अटैच नहीं किया गया रमेश जी जी जी और मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा की अभी कुछ साल पहले जी हमारे देश में जो हमारा मेट डिपार्टमेंट है जिसको इंडिया, इंडिया शुरू किया गया है। इससे पहले कोई फोरकास्ट नहीं होता था और ये आई एम टी के एक सौ चालीस साल के इतिहास में ये पहली बार काम शुरू हुआ है और अब उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है और वो करीब उन्होंने सौ सिटीज या टाउन्स में ये फोरकास्ट किया है और ये पंद्रह दिन के लिए फोरकास्ट किया जाता है रमेश जी और हर पांच दिन के बाद इसको जो है ये वो रिवाइज भी करते हैं अच्छा, अच्छा। और आ, मैं रमेश जी आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है जो हमारे कंट्रीज में डिफरेंट कार वजह से जो डेथ्स होती है उसके आंकड़े जो है वो 2000 से 2014 के जो आंकड़े हैं वो इसमें 16000 डेथ हुई है केवल इसकी वजह से केवल हीट वेव की वजह से हुई है अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा डेथ हुई है और आगे मैं आपको बताऊंगा ये जो डेथ है ये अगर हम पूरा फ्लड्स है लाइटनिंग है अर्थक्वेक है ड्रॉट है इस टाइप के और भी नेचुरल डिजास्टर्स को अगर हम टोटल कंबाइंड कर दे तो ये जो हीटवे की डेथ रिपोर्ट हो रही है वो इन सबसे ज्यादा है तो ये आप इमेजिन करिए कि कितना सीरियस इम्पैक्ट हीटवे की वजह से हमारे जनता में होता है रमेश जी जी जी बहुत ही अच्छी जानकारी आप देख रहे हैं मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी एहसास हो रहा होगा और काफ़ी बार हम तो इसके अनुभव भी हैं गर्मी जब बढ़ती है तो हम लोग पूरे पसीने से लथपथ हो जाते हैं बाहर निकलना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन फिर भी ड्यूटी तो करनी पड़ती है तो निकलना पड़ता है लेकिन भारत देश में हीट वेव का या गर्म हवा या लू लगना जिसको कहते हैं उसका असर पूरे भारतवर्ष में कैसे हो रहा है जी अभी इस साल की तो बात करें जी जी। तो इस साल भी तो आई ने रिपोर्ट कास्ट किया हुआ है वो ये बताया है उन्होंने की हम लोग नॉर्थ नॉर्मल और सेंट्रल इंडिया पे इस बार काफी हीट वेव की कंडीशंस को अप्रैल जून में के पीरियड में फेस करने वाले हैं और हमारी सिचुएशन इस बार पिछले साल से ज्यादा खराब होने वाली है क्योंकि जो टेम्परेचर है वो पिछले साल से एक डिग्री इस बार ज्यादा नोट किया जा रहा है जो पिछले साल था और इस साल हमारा जो मैक्सिमम टेम्परेचर पंजाब हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड दिल्ली हरियाणा राजस्थान यूपी गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल उड़ीसा तेलंगाना नावादा मतलब सारे सारे कर, कर तो तो आप देखिए कि कितना तो हमारा कंट्री का एरिया कवर हो गया इसमें में इस बार का ये फोरकास्ट किया हुआ है आईएमडी एम ने तो ये काफी हमें इसके बारे में जी जैसा बताया सुनाऊंगा कि हम किस तरीके से इसको इससे बच सकते हैं राजीव जी बहुत ही अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं पूरे भारत वर्ष में कौन कौन से जगह पर जो है हीट अभी से लेकर जून महीने तक होगा और अगर समय देखते देखते जो है अब और गर्मी बढ़ने वाली है और इस वर्ष जो है कुछ ज्यादा होने वाला है ये आपने भारत वर्ष के लिए कहा है तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और प्रश्न मेरे मन में, में आ रहा है कि अगर ये बहुत ज्यादा पैमाने पे हीट हीटवेवस बढ़ेंगे गर्म हवा बढ़ेगी लू लगेगा तो हम सभी जनमानस के सेहत पर इसका क्या असर हो सकता है आ, हीट वेव जो है वो हमारे सेहत के ऊपर बहुत सीवियर इम्पैक्ट देता है और इसमें सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो हमारेबल ग्रुप्स हैं जो हीटवे के शिकार होते हैं उसमें डेलर्स और आउटडोर वर्कर्स या बूढ़े जो एजेंट व्यक्तियां हैं और बहुत यंग बच्चे जो हैं, ये जो तो है ये ज्यादा इफेक्ट होते हैं ही हीटवे से और अभी ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई है रिसर्च की जानी बाकी है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स जो स्ट्रीट में बेचने वाले हैं ठेला लगाने वाले हैं भिकारी हैं ट्रैफिक पुलिस वाले हैं या और भी जो स्ट्रीट के ऊपर क्योंकि तो आप देखिए हमारे देश में हर सिटी या टाउन में स्ट्रीट के ऊपर चलने वाले बहुत लोग होते हैं। तो वो सारे के सारे इसमें एक्सपोज रहते हैं ही हीट वेट से मगर इसका आंकड़ा भी हमारे देश में नहीं है अभी एग्जैक्ट क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं हुआ है और ये जो हीट वेव से जो लोग इफेक्ट होते हैं इनमें तीन प्रकार के सिम्टम्स पाए जाते हैं पहला सिम्टम है हीट क्रैम्प बोलते हैं रमेश जी।, जी जी जी ये इसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति को ये जिस व्यक्ति में ये हीट क्रैम्प हो जाता है हीट वेव की वजह से उसमें स्वेलिंग आ जाती है उसको वो फेंट होने लगता है और उसका उस बुखार उसको एकदम से 102 सौ दो डिग्री फॉरनाइट चढ़ जाता है रमेश जी तो ये एक इंडिकेशन है कि उसको हीट क्रैम्प हो गया है हीट वेव की वजह से दूसरा इसमें कई बार हीट एग्जॉशन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं कि इसको लू लग गई है तो उसमें उस व्यक्ति को कमजोरी महसूस होने लगती है उसको चक्कर से आने लगते हैं उसका सर दर्द करने लगता है उल्टी सी उसको लगती है या कई बार उल्टी भी हो जाती है पसीना आने लगता है और थकान महसूस करने लगता है ये सारे जो इंडिकेशंस है वो ये बताते हैं कि इस व्यक्ति को लू लग गई है या हीट वेव का शिकार हो गया है गणेश और तीसरा जो है वो है कि अचानक उसको बगैर किसी रीजन के बहुत हाई टेम्परेचर जैसे 103, 104 डिग्री फॉरनाइट हो जाए और वो आदमी कोमा में जाने लग जाए या उसको सीजर्स uh, आने लग जाए तो ये एक बहुत ही सिवियर फॉर्म ऑफ हीट स्ट्रोक हो जाता है और कई बार ये जो है मृत्यु uh, का कारण भी बन जाता है रमेश जी हम्म हम्म तो ये ये इंडिकेशन जैसे ही आने लगते हैं या नजर आते हैं तो वो तुरंत फिर हमको उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए रमेश जी जी बहुत ही अच्छी बात है आप जो है प्रैक्टिकल में जो चीजें हो रही हैं उसके बारे में आप बता रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम सुन रहे हैं वो भी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं अनुभव है उनके पास और लेकिन अब किया क्या जाए अगर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अपनी बचाव के लिए करना होगा लेकिन कैसे बच सकते हैं इसके बारे में आगे हम सुनेंगे लेकिन अभी लेते हैं काल्प विराम उसके बाद फिर से हम सुनेंगे इससे कैसे बचा जाए राजीव हजेला जी से आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधवन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कते रहो हुआ आना चुगने आए ते दाना जन्मो जन्म के चक्कर में दिया निज घर को विसार जन्मो जन्म के चक्कर में दिया निज घर को विसात याद दिलाए शिव समझाए करो फिर से विचार सुनो ओ पंछियों सुनो o panchiyo suno सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार श्रोताओं फिर से एक बार स्वागत है फिर से एक बार राजू जी का स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में जी हाँ बहुत ही सुंदर गीत आपने सुना चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे की हम लोग आज बात कर रहे हैं गर्म हवा जिसको मैं बहुत ही अच्छी तरह से इंग्लिश में जो शब्द है हीट वेव वैसे गर्म हवा नाम सुनने के बाद मुझे एक फिल्म की भी याद आई इसके ऊपर एक फिल्म भी बना हुआ है और ये सारी जो चीजें हैं मार्च से लेकर जून तक इसका ज्यादा इफेक्ट रहता है लेकिन इस वर्ष बहुत ज़्यादा होगा गर्मी तो इसीलिए हमें कुछ ना कुछ बचाव के लिए उपाय जरूर करने चाहिए तो आइए अभी आगे जो है कैसे हिस्से बच सकते हैं हीट वेव से हम कैसे बचें इसके बारे में राजू जी से सुनेंगे एक बार फिर से उनका बहुत बहुत स्वागत है देखिये हीट वेब ये तो एक नेचुरल फिनमुना है इसको चेक नहीं किया जा सकता है मगर हम लोग अगर कुछ सावधानियां बरते हैं तो जरूर हम हीट वेब से बच सकते हैं और इसके जो सीवियर प्रभाव हैं उनसे जरूर बचा जा सकता है तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमको धूप में खास करके दिन के 12 बजे से तीन बजे तक कोशिश ये करनी चाहिए कि हम धूप में ना घूमें और अवॉइड करें अगर अवॉइड कर सकते हैं रमेश जी दूसरा हमको समय समय के ऊपर खूब पानी पीना चाहिए चाहे हमको प्यास लगी हो या नहीं लगी हो आप खूब पानी पीजिये तो जी। इससे आप अपना हीट हीटेट से बचाव कर सकते हैं रमेश जी आ, इसके बाद रमेश जी जब ऐसा मौसम हो तो हमको बड़े लाइट वेट के कपड़े लाइट कलर के हों और थोड़े ढीले ढाले कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए hmm. इससे भी बचाव किया जाता है। hmm. और जैसे अगर हमको मजबूरी में निकल नहीं पड़ता है किसी काम से तो हम अपनी आंखों के बचाव के लिए चश्मा पहने अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें या हैट का इस्तेमाल करें शूज पहने चप्पल पहने और नंगे पर बिल्कुल भी हमको बाहर ऐसे हीट वेव कंडीशन में बाहर नहीं जाना चाहिए जी जी जी उसके बाद इस पीरियड के दौरान खास करके जो बारह से तीन का पीरियड है हम ज्यादा मेहनत वाला काम उस टाइम पर अवॉइड करें क्योंकि तो जब ज्यादा मेहनत वाला काम हम करेंगे तो हमें हीट वेव लगने के लू लगने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं रमेश जी और एक एडवाइस में और भी देना चाहूंगा सावधानी के तौर तो पे कि जब भी बाहर हम निकले तो हमारे साथ पानी की बोतल जरूर होनी चाहिए रमेश जी जी दूसरा इसमें सावधानी ये भी लेनी चाहिए कि हम अल्कोहल टी कॉफी या कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक जो कोल्ड ड्रिंक जिनको हम कहते हैं जी वो हमको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इस पीरियड में इससे हमारे शरीर का जो हाइड्रेशन है वो संतुलन बिगड़ जाता है और ऐसे पीरियड में आ, हमको जो हाई प्रोटीन फूड है या बासी खाना है वो भी नहीं खाना चाहिए अवॉइड करना चाहिए ये ये भी बहुत जरूरी है और आपने अभी कई बार सुना होगा कि बच्चे कार में बैठा करके माँ बाप शॉपिंग करने चले जाते हैं तो ऐसे मौसम में बच्चों को बिल्कुल भी पार गाड़ियों के अंदर नहीं छोड़ना चाहिए नहीं वो वो उनको इससे नुकसान हो जाएगा अच्छा हाँ, ये उसके बाद अगर आप बाहर घूम रहे हैं और आपको ऐसा कोई जो मैंने ऊपर सिम्टम्स बताए तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें क्योंकि ये बिल्कुल संभव हो सकता है कि आपको लू लग नहीं है और बचाव के लिए हमको ओआरएस घोल जो होता है जो ओ आर एस में समझता हूँ समझते होंगे जी जी सभी हैं ओ आर एस घोल का या घर में बनाए हुए ड्रिंक्स जैसे तो है नींबू है, पानी है या बटर मिल्क है छाछ वगैरह है इसको हमें समय समय पर ऐसे मौसम में इस्तेमाल करना चाहिए इससे हमारे बॉडी का जो ये संतुलन है हाइड्रेशन का वो ठीक रहता है और लू से हम बचाव कर सकते हैं रमेश जी रमेश जी, जी हमारे आ, हमारे काफी आ, जो एरियाज के लोग हैं उनके घर में एनिमल्स होते हैं तो मनुष्यों के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि एनिमल्स को भी आप इस दौरान में शेड में रखें और उनके लिए पीने के पानी की काफी व्यवस्था समय समय पर करते रहे ताकि वो भी लू से उनको भी लू लग जाती है और वो भी मर सकते हैं तो ये ये भी एक बहुत जरूरी मैं समझता हूँ सावधानी है तो, क्योंकि अगर आप बच गए तो आपका जानवर जो है वो खत्म हो जाएंगे उसके बाद आप तो अपने घर में उसको कूल करने के लिए टेम्परेरी जैसे मैं यूपी में देखता हूँ कि खस की चट्टी का हम इस्तेमाल करते हैं खस कर्टन सब लगाते हो और उस पर पानी वगैरह छिड़कते हैं तो इससे हमें कमरे में या अपने घर में आने वाली हवा थोड़ी ठंडी होकर के आती है तो उस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं कर्टन लगाएं और तो थोड़ा सा शेड सन से जो है वो हम बचाएं अपने को और रात में आप खिड़कियां अपना खोल के रख सकते हैं तो ये ये जो चंदे प्रिकॉशंस अगर हम लोग लेते हैं तो लू से काफी हद तक बचा जा सकता है मुझे। जी जी आ, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दिया मुझे लगता है कि जो भी अभी लिस्नर्स हमारे सुन रहे हैं वो जरूर नोट करके रखिए कि आपको क्या क्या चीजें करनी है और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हम लोग इस होने वाले ज़्यादा गर्मी से बच सकते हैं और अपने सेहत को भी अच्छा रख सकते हैं नहीं तो आप तो जानते ही आगे की बातें अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या होगा चलिए एक और बात मैं पूछना चाहूंगा राजीव जी आपसे कि दुनिया के और देशों में भारत देश को छोड़कर दूसरे देशों में इस गर्म हवा से बचने के लिए हीट वेव से बचने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं या किस तरह का प्रिकॉशन या किस तरह की तैयारी उनकी रहती है उसके बारे में जानना चाहूंगा मैं यहाँ बताना चाहूंगा की दुनिया के कई ऐसे देश है जिसमे हीट वेव या लू का प्रकोप होता है और यहां पर एक ज्वलंत एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि 2003 में फ्रांस में बड़ा जबरदस्त हीट रेव आया हीटवे और उससे वहां पर पंद्रह हजार लोगों की मृत्यु हुई पंद्रह हजार पंद्रह हजार लोगों की हीट हीटवेव की वजह से मृत्यु हुई और ये फ्रांस के लिए एक नया एक्सपीरियंस था तो इस इंसिडेंट के बाद फ्रांस गवर्नमेंट ने अपने नागरिकों के लिए एक लू से बचने के एक वार्निंग सिस्टम बनाया और उसको उन्होंने पूरे देश में उसके लिए काफी प्रचार किया प्रिप्रेशन की और अपने पब्लिक अथॉरिटीज को उन्होंने स्ट्रेंथन किया ताकि उनके उनके नागरिक जो है वो एक्सेसिव से बच सके और एक स्टडी ने ये बताया है 2006 में कि उन्होंने अपने देश में करीब 4,400 डेथ अपने अपने इन एक्शंस की वजह से प्ले सिस्टम को नहीं करोड करते और प्रिकॉशंस नहीं लेते तो शायद ये दोबारा त्रासदी के देश में आ सकती थी ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मगर रमेश जी हम हमारे देश में जो है वो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है और मैं समझता हूँ कि बहुत सख्त जरूरत है कि हम हमारी गवर्नमेंट और हमारे देश में भी हीट वेव के लिए कुछ कुछ सरकार की तरफ से बहुत पख्ता इंतजाम होने चाहिए पख्ता मिटिगेशन प्लानिंग होनी चाहिए प्रेपरेशन होनी चाहिए ताकि जो हमने आपको बताया कि हमारे देश में हर साल इतनी डेथ हो रही है हीट वेव की वजह से तो वो चेक की जा सके और सक जी बहुत ही अच्छी बात आप बताया भारत और दूसरे देशों में किस तरह से इसका प्रभाव पड़ रहा है वो भी आपने हमें जानकारी दिया अच्छा कई बार ऐसे होता है की गरम हवा अगर चल रही है तो उस समय हम लोग या हॉस्पिटल या अपने घर के घर में ही कुछ इस तरह के फर्स्ट एड क्या कर सकते हैं जैसे किसी को मार लग जाता है तो हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं डेटोल वगैरह लगाते हैं तो ठीक करते हैं थोड़ा टेम्प्ररी फर्स्ट एड कर लेते हैं तो राहत मिल जाती है तो इसी तरह इस हीट वेव का जब चलना शुरू हो जाता है या गर्म हवा बहुत बढ़ जाती है तो उस समय फर्स्ट एड के रूप में हम क्या कर सकते हैं? जी, हम लोगों को अगर हमें ये ऐसा पता लगे कि हमारे किसी साथी को या हमारे किसी फैमिली में तो हमको सबसे पहले कुछ फर्स्ट फर्स्ट एड मेजर्स लेने चाहिए जैसे उसको तुरंत आप उस आदमी के कपड़े खोल करके ढीले कर दीजिए उसके जूते पहने हैं तो जूते उतार दीजिए कमीज और अगर उसने शर्ट वगैरह या कोई ऐसा है, कपड़ा ढीला पहना हुआ है तो उसको खोल में और उसको शेड में ले आए आप उसको और उसके शरीर को आप ढीले कपड़े से पोचिए और उसकी बॉडी को आप थोड़ा सा ठंडा पानी वगैरह डालिए और नॉर्मल वाटर जो है वो आप उसके सर में भी डाल सकते हैं हमें ये देखना है कि हर हालत में उसके शरीर का जो टेंपरेचर उस समय बहुत ज्यादा होगा और गर्म होगा वो उसका शरीर तो हमें हर कोशिश करनी चाहिए कि उसका बॉडी का टेंपरेचर जो है वो कम हो जाए ऐसा तो करने के बाद हम उसको कुछ ओ या कोई उसको लेमन शरबत या पुरानी या जो भी चीज अवेलेबल है तुरंत घर में या आसपास मिल सकती है उसको पिलाना चाहिए हमें और इतना करने के बाद रवि जी हमको उस आदमी को या व्यक्ति को उसको तुरंत नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए क्योंकि इसमें जरा सी भी देरी होने पर उस व्यक्ति की मृत्यु की संभावना हो सकती है रमेश और मैं ऐसा ऐसा रिसर्च के आकर बताते हैं कि इस प्रकार का अगर लिया जाता है तो वो व्यक्ति को तो, तो, की जान को जान हम बचा सकते हैं जी जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि ये चीजें हमारे ध्यान में हो ताकि इस तरह की कोई घटना हो रही हो या होगा ये फर्स्ट एड की बातें हैं हमें ध्यान में रखना है इस तरह की बातें हम कर सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया राजीव जी बहुत ही अच्छी बातें अच्छा कन्वर्सेशन हो रहा है ईट वेवस के ऊपर गर्म हवा के ऊपर लोग पर वर्तमान समय में हम लोग इसको झेल भी रहे हैं तो ये सारी चीज़ें तो काफ़ी मायने रखती हैं और हम बाहर निकले तो छाता लेकर ही निकले ऐसा नहीं सोचे कि छाता लेने से हम अपने आप को थोड़ा सा अलग ना फील करें जरूर चाथा ले जाए या फिर आप तो अपने साथ ग्लूकोज़ का पैकेट्स रखें और नींबू पानी भी कंटिन्यू पीते रहें छाछ जैसे कि आपने कहा छाछ भी ले सकते हैं तो ये सारी चीज़ों का थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे तो हम अपनी सेहत को बचा सकते हैं दूसरों को हेल्प कर सकते हैं आ, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दिया थैंक यू सो मच चलिए आगे बढ़ते हुए एक और ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर से राजीव जी से बात करेंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमार का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो कर्म करो ऐसे भाई तुम पढ़े न फिर पछताना ना पढ़े न फिर पछताना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 कर्म करो भाई कर्म करो कर्म करो भाई कर्म करो hmm. मुख से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 पढ़े न फिर बचताना एक दिन तो धर्म राज को पढ़े मुख दिखलाना पढ़े मुख दिखलाना कर्म करो ऐसे कर्म करो आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु 90.4 पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और हम बात कर रहे राजीव भजेला जी से समय की मांग इस कार्यक्रम में और खास करके हम लोग आज एक विशेष टॉपिक पर बात कर रहे हैं नेचुरल डिजास्टर पर पूरा एपिसोड्स हम लोग कर रहे हैं उसमें से आज एक अलग टॉपिक गर्म हवा पर बात कर रहे हैं हीट वेव्स के बारे में जानकारी मिल रही है हीट वेव से कैसे जानमाल की नुकसान होता है या जहाँ जहाँ ये चीज़ें होती हैं वहाँ वहाँ का जो आ, पूरा जो सिस्टम है वो किस तरह से इफ़ेक्ट होता है उसके बारे में बताया आ, राजीव जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी हम सभी को दिया हमारे पूरे भारत देश में या किसी भी कंट्री में कोई एग्जाम्पल नहीं है जिन्होंने कुछ काम किया हो इस ही उस पर रमेश जी मैंने आपको एक एग्जाम्पल फ्रांस का अभी बताया था जी मगर मैं आपको भारत देश ये बताना चाहूँगा कि हमारे देश में गुजरात में जी अहमदाबाद मुंसिपल कॉर्पोरेशन ने इस इस विषय में बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम किया है जो की पूरे देश में कॉपी करने के लायक है क्या बात और उन्होंने अपने उन्होंने एक, एक एक हीट एक्शन प्लान बनाया है जिसकी वजह से वो अपने पूरे हीट वेव के पीरियड के दौरान अपने पूरे नागरिकों को अहमदाबाद सिटी में इससे काफ़ी उसके ऊपर एक्शन लेते हैं और इससे उनकी काफ़ी बचत करवाते हैं और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हुए हैं और इंटरनेशनल फोरम में इन लोगों को जो अहमदाबाद सिटी है इसको काफी अप्रीशियेशन मिला है और यहाँ तक बोला गया है कि अहमदाबाद का मॉडल जो है वो दूसरे सिटीज में भी वर्ल्ड के कॉपी होना चाहिए तो इन्हें काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया है इस बार और इसी को देखते हुए अभी गवर्नमेंट ने हमारे दो सिटीज को और हीट रेट में एक्शन लेने के लिए उत्साहित किया है और इसमें और इसमें उड़ीसा का कैप्टन जो है है इन लोगों ने भी काफी अच्छी ली और वहां पर हीट रेट से बचने के लिए काफी अच्छा प्रोग्राम बनाया जा रहा है और इंप्लीमेंट किया जा रहा है तो बाकी हमारे महाराष्ट्र के कुछ सिटीज है जिन्होंने इसके ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है और मैं सोचता हूँ कि धीरे धीरे हमारे कंट्री में भी अहमदाबाद का जो तो एग्जांपल है वो कॉपी किया जाएगा जी जी तो जी किस तरह, तरह का एक्शन लिया, लिया है उसके बारे में बताइए क्या एक्शन लिया है उन्होंने सबसे पहले तो इन्हीं ने जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है तो जो हीशन प्लान के तहत तो उसको काफी शन किया है जिसमें एम्बुलेंस की सर्विसेज जो है वो जब स्ट्रेटिकली उन एरियाज में लोकेट किए हैं जहाँ पर मैक्सिमम आपके हीट वेव के केसेस रिपोर्ट होते हैं सिटीज के अंदर और दूसरा हॉस्पिटल में उनको पहले से वार्निंग देके रखी जाती है हॉस्पिटल डिजिनेट किए गए हैं और एक्सट्रीम टेम्परेचर का फोरकास्ट किया जा रहा है और वहाँ पर हीटवे में वो ट्रीटमेंट के लिए आइस पैक है या ड्रिंकिंग वाटर है या अवेयर बिल्डिंग मटीरियल है इस टाइप की चीजें जो है वो पूरी सिटी के अंदर इन ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और अभी इन्हें अपना पब्लिकेशन इसकी तो सहायता से इन्होंने के बारे में काफी प्रोवेटिव मेजर्सिट करते हैं पब्लिक को जैसे मोबाइल सर्विस है, है इसका इस्तेमाल किया जाता है पोस्टर लगाए जाते हैं और वेरियस कम्युनिकेशन के द्वारा पब्लिक को एजुकेट कर रहे हैं और इसमें वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज जो हीट वेब से संबंधित है उनको ये काफी एक्टिवेट करते हैं एक्ट इस दौरान में और उसमें जो इनका हेल्थ केयर प्रोफेशनल है जैसे डॉक्टर्स हैं या नर्स हैं उनको इन्हें इस विषय में काफी स्पेशल ट्रेनिंग दिलवाई है ताकि ये जो ऐसे केसेस इनके आते हैं तो इनका तुरंत ये उपचार शुरू कर सके और इन्हीं अपने सिटी के अंदर हाई रिस्क एरिया जो है उनको उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है और पोर्टेबल वाटर सप्लाई के जगह-जगह पॉइंट्स बनाए हुए हैं कूलिंग स्पेसेस इन्हीं ने क्रिएट किए हुए हैं शेड्स बनाए हुए हैं तो ये काफी कुछ काम जो है वो अहमदाबाद म्यूनिस्पल कॉर्पोरेशन ने अपने हीट एक्शन प्लान में किया हुआ है जिसका वर्णन करना शायद अगर मैं करूंगा तो ये पूरा टाइम इसी में चला जाएगा काफी कुछ इन्होंने किया है और बहुत तारीफ काबिल काम किया हुआ है तभी इनको अभी जो हमारे लास्ट थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जापान में उसमें इनकी काफ़ी तारीफ की गई है और इनको शॉर्ट भी किया गया था इनाम देने के लिए और इनके प्रपोजल को काफी 62 कंट्रीज सहा गया था हम्म हम्म तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है बस ये है कि हमको और और है। हमारे और स्टेट्स को हमारे केंद्रीय सरकार को ये सिस्टम सारे देश में लागू करना चाहिए खासकर करके नॉर्थन इंडिया और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया जो की हर साल हमारे हीट वेट से प्रभावित होते हैं रवि जी जी बहुत ही अच्छी जानकारी थी राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया की कि किस तरह से गुजरात सरकार ने इस हीट वेव पर काम किया है और किस तरह का वो लोग जो नर्सेस को स्पेशल ट्रेनिंग देकर सभी को ये सारी जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से मोबाइल के माध्यम से और जो जिस एरिया में ज़्यादातर गर्मी का प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन दिया है और उसके पूरे मापदंड उनके पास है तो ये बहुत ही अच्छा सराहनीय काम किया है इस तरह का काम और भी देशों में होना चाहिए और जैसे कि आपने कहा कि बहुत ही अच्छा एक्टिव वर्क उन्होंने किया है तो वो हम सभी लोग कॉपी कर सकते हैं तो सहज होगा हम इस हीट वेव को रोकने में या इससे बचने, इससे जो हमारे सेहत पर जो प्रभाव होता है उससे हम बच सकते हैं बहुत ही अच्छी जानकारी थैंक यू सो so मच बहुत ही अच्छा लग रहा है राजीव जी आगे हम लोग जानना चाहेंगे कि इसके ऊपर इंडिविजुअल व्यक्ति किस तरह से काम कर सकता है कि कुछ सावधानी अगर हम लेट वेब से जिनका मैंने जिक्र किया अगर हम वो सावधानियां लेते हैं तो डेफिनेटली हम हीट वे से बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं तो उससे जो है वो जो डेथ्स है वो नहीं होंगी जैसे आपने देखा कि फ्रांस के केस में कि उनकी जब ये उनके यहाँ हीटवेव का प्रकोप आया तो बहुत ज्यादा डेथ्स हुई मगर जब उन्होंने प्रिवेंशन और प्रिकॉशंस लिए तो उन्होंने अपनी डेथ को एक सिग्निफिकेंट कमी की उसमें तो अगर मैं समझता आपके श्रोता जो सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को जो सावधानियां हमने जिक्र किया तो अगर वो लेते हैं तो वो डेफिनेटली अपना सेहत आ, की रक्षा कर सकते हैं और इस से बात सकते हैं जी बहुत अच्छी so बहुत अच्छी जानकारी थैंक यू सो मच ही अच्छा लगा आज के इस सेशन में हमने पर्टिकुलर एक विषय को लेकर हमने बात की जैसे कि हीट के बारे में ये चीजें कैसे होती हैं लेकिन एक और बात मेरे मन में आ रहा है कि ये अच्छे में किस वजह से गर्मी बढ़ती है क्या कारण है जी ये, आपने अच्छा सवाल किया है इसका कारण जो है वो हम सब जानते हैं कि अभी हमने इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी है और जिसका नतीजा ये है कि ग्लोबल वार्मिंग अभी हमारे दुनिया में शुरू हो गई है इस अर्थ के ऊपर और ग्लोबल वार्मिंग के कारण से ये हीट वेव्स जो है वो आ रही है क्योंकि तो टेम्परेचर दिन प्रतिदिन साल प्रति साल जो है वो बढ़ रहा है जैसे मैंने पहले बताया आपको कि पिछले साल से इस बार जो टेम्परेचर एक डिग्री बढ़ गया है, तो जो प्रकोप पिछले साल था उससे ज़्यादा प्रकोप साल आने वाला है, तो आ, उसके लिए भी ये हम मेजर्स ने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए और ग्लोबल वार्मिंग को चेक करने के लिए अगर इसके लिए यही है कि हम पेड़ पौधे ज्यादा लगाए प्लेसेस रखे शेड्स शेड्स uh, के बढ़ाते थे, पुए थे, थे। अब वो सब चीजें जो तो है वो काफी कम होती आ रही है तो आपको पार्ट करके अभी वहां पर uh, और इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ शुरू कर दिया जाता है पौधे काटे ज्यादा जाते हैं, जाते हैं, लड़ाई कम शीट्स पूरा कंक्रीट जंगल जैसे हम हम तो लोग बनाते चले जा रहे अगर वो सब थोड़ा सा हम ग्लोबल वार्मिंग के फील्ड में काम करेंगे तो शायद हम हीट वेव का आ, कर सकते हैं मगर ये ग्लोबल स्तर के ऊपर ये संभव है और ग्लोबल स्तर के साथ साथ हम कम से कम एक अपने देश में इसका शुरुआत कर सकते हैं और और जिस स्केल के ऊपर ये अभी काम हो रहा है मैं समझता हूँ कि वो सफिशियंट नहीं है और हमको और भी ज्यादा काफी जरूरत है कि हम इस विषय में काम करें ताकि ये जो नेचुरल प्रकोप है उससे बचा जा सके राजू जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दिया और मुझे लगता है की हमारे सभी लिस्नर्स को मैं कहूंगा कि चलिए हमने बहुत ही अच्छा टॉपिक पर बात किया बहुत सारी जानकारी हमारे पास इकट्ठा हो गई है लेकिन हमें करना क्या है आप तो यही है कि हम सभी अपने अपने आसपास में ज़रूर पेड़ लगाएं, पेड़ लगाने से हम ये जो संतुलन है वो बना सकते हैं प्रकृति का जो संसाधन है जिसकी हम लोग बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं उसके बिना हमारा जीवन नहीं है तो उसमें संतुलन बना के रखने के लिए हमें पेड़ क, पेड़ों को लगाना चाहिए पेड़ों को बढ़ाना चाहिए आजकल तो बहुत सारे लोग पेड़ लगाते हैं लेकिन फिर उसकी देखरेख या निगरानी नहीं करने के कारण भी पेड़ जो है पूरी तरह से बड़े नहीं होते हैं या जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं ऐसी भी बातें हैं तो थोड़ा सा हर व्यक्ति अगर अपने कर्तव्य को पूरे निष्ठा के साथ अगर पालन करे, पूरे साल भर में सिर्फ एक पेड़ भी हम लोग अगर लगाएँगे तो मेरे भारत देश में पूरा जो है आ, एक साल में बहुत सारे पेड़ लग सकते हैं करोड़ पेड़ लग सकते हैं अगर हर एक व्यक्ति एक पेड़ भी लगाए तो करना चाहिए हमें तो ये कहीं ना कहीं जो सिमटम हमको दिखाई दे रहा है गर्म हवा बढ़ बढ़ रहा है भी बढ़ रहे हैं ओजोन लहर कम हो रहा है तो वो सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं अलार्म के तौर पे बता रहे हैं कि आप जो है तैयार हो जाइए आप एक्शन में आइए पेड़ लगाइए ये कह रहे हैं राजीव जी। जीव जाते जाते एक मैसेज जरूर कोट करें। करे आ, जी, मैं आ, आपके श्रोताओं को अपने को मैं ये रिक्वेस्ट कि वो अपने जन्मदिन पर हुँ, हुँ, हुँ, एक पेड़ जरूर लगाएं और आप दूसरे के जन्मदिन पर जब जाते हैं तो हम लोग नॉर्मली कोई गिफ्ट लेके जाते हैं तो ठीक है तो आप गिफ्ट लेके जाना है जाइए तो मगर उसको आप पेड़ भी दीजिए गिफ्ट में ताकि वो वो वो भी जो है एक एक पेड़ एक तो वो अपने दिन का खुद लगाए और एक आपका हुआ लगाए तो हमारी जनसंख्या जो अभी कंट्री की 125 करोड़ है वो मैं समझता हूँ कि अगर हर व्यक्ति अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाएगा तो हमारे कंट्री में 125 करोड़ पेड़ हर साल लगेंगे रमेश जी और डेफिनेटली इससे हमारा कंट्री का जो ग्लोबल वार्मिंग का जो हमारा अभियान चलता है उसमें काफी मदद मिलेगी ग्रीनरी पड़ेगी और हमारे जो हीटवे कंडीशन जो खराब दिन, दिन हो रहे हैं वो तो नहीं हो रहे और जी जी बहुत अच्छी बात आपने बताया बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया ताकि हम हीट वेव से बच सके और भी बहुत सारी चीजें है उससे हम बच सकते हैं अगर एक पेड़ हम लगाते हैं तो ज़रूर हम इस चीज़ को अपने दिल से पूरे निष्ठा के साथ इस संदेश को अपने जीवन में उतारेंगे और हम एक पेड़ लगाएंगे चलिए राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें राजीव जी से आज हमने सुना थैंक यू सो मच फिर से एक बार आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट अगले एपिसोड में कुछ इस तरह की और नई बातें आपको जरूर सुनाएंगे तब तक दीजिए इजाज़त मुझे और राजीव जी को आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो sir a she the ho